सिकंदर की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिली की सहायता से एक बड़ी सेना तैयार की तथा विजय अभियान पर चल दिया व्यापक विजय के पश्चात की स्थापना की। जैन साहित्य के अनुसार 322 से एक ईसा पूर्व तक इसका काल था तथा बौद्ध साहित्य के अनुसार तीन से एक ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मगध पर मौर्य की की। में इसे कहा गया है चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य भी कहा जाता था कौटिल्य इनका गोत्र था इन्हें ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री और गुरु भी थे ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानते हैं जबकि जैन और बौद्ध इसे कुल का मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी क्षत्र सेल्युकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया दोनों पक्षों में संधि के पश्चात सेल्युकस ने एरियाना काबुल और अराकोसिया कंधार और जेंड्रोसिया मकरान रात एवं बलूचिस्तान के क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए तथा अपनी बेटी कार्नेलिया यानी हेलना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया चंद्रगुप्त ने अपने ससुर सेल्युकस को उपहार स्वरूप 500 हाथी भेंट किए सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर मौर्य के दरबार में भेजा मेगास्थनीज ने मौर्य दरबार में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक की रचना की जिससे मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश पड़ता है चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रबाहु से चंद्रगिरी पहाड़ी पर जैन धर्म में दीक्षा ली और श्रमबेल गोला में क्लेष या संलेखन यानी उपवास के द्वारा दो ईसा पूर्व में शरीर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त गुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार परिवर्तन पर सुदर्शन झील का माण करवाया तो ये सवाल कई बार आता है कि चंद्रगुप्त सॉरी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया ये इनके प्रांतिपति पुष्य गुप्त वैश्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानियों द्वारा सेंट्रोकोटस ये इतिहासकार जस्टिन ने इनको नाम दिया था शब्द का प्रयोग किया जाता है और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की प्लूटाक ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा चलिए अब जानते हैं थोड़ा अर्थशास्त्र के बारे में अर्थशास्त्र आचार्य कौटिल ने चाणक किया विष्णुगुप्त कहे द्वारा रचित एक ग्रंथ है राजनीति विज्ञान पर अर्थशास्त्र में राजनीतिज्ञों का ध्यान प्रशासन के अठारह विभागों भंडार राजस्व राजकोष पारपत्र जहाज रानी वन पशु चरगाहे वाणिज्य व्यापार व्यापार मार्ग सीमा शुल्क आबकारी नापतोल कताई बुनाई गुप्तचर विभाग धार्मिक संघ टक्साल तथा आदि धातुओं आदि की ओर खींचा है अर्थशास्त्र के पंद्रह भाग और 180 उपभाग है अर्थशास्त्र में लगभग 6000 श्लोकों का समावेश है यह पुस्तक 1909 सौ में प्राप्त हुई तथा इसके अनुवादक हैं। इस पुस्तक में निरंकुश राज्य यानी ऑटोक्रेसी का विवरण विस्तार से तथा लिच्छी जैसे गणराज्यों का संक्षेप में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध के राजा बने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात दो ईसा पूर्व में इन्होंने पदभार संभाला यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे आजीवक संप्रदाय के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं यह एक नास्तिक संप्रदाय था वायु पुराण में भद्रसार जैन ग्रंथों में इन्हें कहा गया है। यूनानी लेखकों ने इसे यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा। कहारिया के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमे को अपने दूत के रूप में भेजा मिस्र के ताली द्वितीय ने को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के तक्षशिला में, में, में विद्रोह हुआ जिसे दबाने के लिए पहले अशोक को तथा बाद में सुशीम को वहां भेजा आर्य मंजू मूल कल्प के अनुसार बिंदुसार के राज्य का संचालन चाणक्य ही किया करता था आप जानते हैं कुछ चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जल्दी से देख लेते हैं तुरंत चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था इनके अन्य नाम जो हैं सेंड्रोकोटस मुक्तिदाता एंड्रोकोटस और शाकारी हैं। पिता का नाम अज्ञात है पता नहीं है पत्नी इनकी कार्नेलिया गुरु चाणक्य जैनी गुरु भद्रबाहू अनुयायी थे जैन धर्म के इनका राज्यारोहण तीन ईसा पूर्व में हुआ शासनकाल 24 वर्ष चला इनका मृत्यु दो सौ अट्ठानवे और मृत्यु स्थल जो है कर्नाटका में है ये। अब के घात अमित्रोचेटस भद्रसार और सिंहसेन इनके पिता जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये अनुयायी थे आजीवक संप्रदाय के इनका राज्य रोहन दो और मृत्यु दो ईसा चलिए अब मौर्य काल के सबसे प्रमुख जो शासक हैं अशोक उनकी बात करते हैं तो बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत दो ईसा पूर्व में उसका बेटा एवं उत्तराधिकारी अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा बिंदुसार के शासनकाल में यह उज्जैन का प्रशासक था दिव्यादान एक ग्रंथ है जिसके अनुसार अशोक की माता का नाम जनपद कल्याणी था और कहीं कहीं उसका नाम सुभद्रांगी भी आता है अशोक का सौतेला भाई सुशीम एवं सहोदर भाई विगता शोक था तक्षशिला का विद्रोह सफलतापूर्वक दबाने के कारण बिंदुसार ने अशोक को युगराज का पद प्रदान किया था अब यह हम बताई चुके हैं कि सम्राट बनने से पूर्व अशोक का सूबेदार था। सिंहासन समय अशोक ने देवना प्रिय प्रियदर्शी जैसी उपाधियां धारण की पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है सिहनी अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने निन्यानवे भाइयों की हत्या करके सिंघासन प्राप्त किया श्रमण निग्रोध के वचन सुनकर अशोक बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ तथा उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया तो इसका मतलब इनके जो गुरु थे वो थे उपगुप्त अशोक ने एक शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललित नामक नगर बताए अशोक ने गया के बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाओं का निर्माण कराके आजीवक संप्रदाय को भिक्षुओं को दान में दे दिया एक अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण कराया पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया ये हम बता चुके हैं राज्यभिषेक के आठवें वर्ष में अर्थात दो ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया कलिंग पर और ये जो कलिंग का युद्ध था इसमें काफी लोग मारे गए लगभग एक लाख लोग और डेढ़ लाख लोग बंदी बना लिए गए इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया जब उसने देखा इतने लोग मर रहे हैं एक युद्ध से और हम सिर्फ राज्य हथियारे हैं उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है तो वो विचलित हो गया अतः उसने शस्त्र त्याग के धम्म मार्ग को अपनाया अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसने एक नया धर्म बनाया सारे धर्मों से कुछ अच्छी बातें उठा के नया धर्म बनाया उसे धम्म कहा अशोक ने विहार यात्रा पशुओं का शिकार जिसे बोलते के स्थान पर धम्म यात्रा यानी धार्मिक यात्रा की प्रथा की शुरुआत की ब्राह्मणों तथा था स्थावी का दर्शन करना इस धार्मिक यात्रा का यानी धम्म यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। अशोक के शासनकाल में तृतीय तो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र ने की इस संगीति में अभिधम पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु बौद्ध रूप में अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्र को श्रीलंका भेजा अशोक के समय भारत में पांच राज्य हुआ करते थे। अपने के 14वें वर्ष में अशोक ने एक नए अधिकारी पद का सृजन किया जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया अशोक कालीन राष्ट्रीय भाषा पाली तथा लिपि ब्राह्मी थी अब यहाँ बता देना आवश्यक है कि अंतिम जो मौर्य शासक था वो बृहदत्त था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई अशोक के बाद ऐसा कोई शासक नहीं आया जो उल्लेखनीय हो बहुत अधिक पर ये जो थे सर्वश्रेष्ठ शासक अशोक थे अब हम जानेंगे इनके अभिलेखों के बारे में क्योंकि उनसे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं उससे पहले जानते हैं अशोक के बारे में एक नजर में इनका जो उपनाम था वो देवनाम प्रियदर्शी अशोक मौर्य पिता का नाम बिंदुसार पत्नी सुभद्रांगी गुरु चाणक्य बौद्ध गुरु उपगुप्त अनुयायी ये थे बौद्ध धर्म के राजारोहण दो सौ ईसा पूर्व में शासनकाल दो से दो ईसा पूर्व था और मृत्यु इनकी दो ईसा पूर्व में और मृत्यु स्थल जो था पाटली यानी पटनी